श्रावण मास महात्म षोडशोध्याय शीतला सप्तमी व्रत का वर्णन एवं व्रत कथा ईश्वर उवाच अतः परम प्रभक्षा शीतला सप्तमी व्रतम् श्रावणे शुक्ल पक्षेतु सप्तम न्याचरे व्रत ईश्वर बोले हे सनत कुमार अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को कहूँगा श्रावण मास में शुक्लपक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए कुंडे लिखिवाता सप्तसख्या दिव्य रूपरी न संयका नारी पुरुषस्त्र संयिता अस्वस्थ पृथभव सेवाहना पूजावादेवता सोडशुरुपचारक दोदन से नैवेद्यम साधनेकटीफल द्विजा वाजनम दध्या से पदार्थक सप्तर्षा कृत सुवासी सप्तव प्रत्यद भोजनीया स्यो पशादुद्यापन चरेत सर्वप्रथम भीत पर एक वापी का आकार बनाकर अशरीरी संज्ञक दिव्य रूप वाले सात जल देवताओं दो बालकों से युक्त पुरुष त्रय संज्ञक नारी एक घोड़ा एक वृषभ तथा नरवाहन सहित एक पालकी भी उस पर लिखे इसके बाद सोलह उपचारों से सातों जल देवताओं की पूजा होनी चाहिए इस व्रत के साधन में ककड़ी और दधी ओदन का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए तत्पश्चात नैवेद्य के पदार्थों में से ब्राह्मण को वायन देना चाहिए इस प्रकार सात वर्ष तक इस व्रत को करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए इस व्रत में प्रत्येक वर्ष सात सुवासिनियों को भोजन कराना चाहिए वार वर्देवता स्वर्णपात्रकता पूज्याभिताोम हो चरुणाग्रह होम पुस्स व्रतमेंतुराचीन फल तथा शिणु जल देवताओं की प्रतिमाएं एक सुवर्ण पात्र में रखकर बालकों के सहित एक दिन पहले सायंकाल में भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए प्रातःकाल पहले ग्रह होम करके देवताओं के निमित्त चरु से होम करना चाहिए सौराष्ट्रदेश नगर मास क्षोभन संगीत तत्रसी धनिक कशि सर्वधर्म पर स वापी खानयामास निर्जल व्यजने वने पाद शुभा रम्याद्रभ्य व्ययनशह पशूं जलपानग्यां दृढ़ात्म बद्धा चिस्थायी चहतेद्रुम युत आराम कास श्रापाथसुखा च जलं जिसने पहले इस व्रत को किया और उसे उसे जो फल प्राप्त हुआ उसे आप देश में शोभन नामक एक नगर था उसमें सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाला एक धनिक साहूकार रहता था उसने जल रहित एक निर्जन वन में अत्यधिक धन व्यय करके शुभ तथा मनोहर सीढ़ियों से युक्त पशुओं को जल पीने हेतु सरलता से उतरने चढ़ने योग्य दृढ़ पत्थरों से बंधी हुई तथा दीर्घकाल तक स्थिर रहने वाली एक बावली खुदवाई उसने उसके बाहर चारों ओर थके राहियों के विश्राम के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभामान एक बाग लगवाया किंतु वह बावली सूखी रह गई और वहाँ एक बूंद भी जल नहीं प्राप्त हुआ प्रयासो मे वृथा जा व्ययि वृथा चिंता परसासीको धनदात्र सुस्वाप स्वप्ने तम जलदेवता आगत कथयामासु शुणुपय जला गभे दास से यदि पौत्रम बलिमस्माक आदृत तदैकेम ते जल पूर्णा भविष्य मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया और मैंने व्यर्थ में अपना धन व्यय किया इस चिंता में पड़ा हुआ वह धनद नामक धनिक वहीं पर रात में सो गया तब उसके स्वप्न में आकर जल देवताओं ने उससे कहा हे धनद जल के आने का उपाय सुनो यदि तुम हम लोगों के लिए आदरपूर्वक अपने पौत्र की बड़ी दोगे तो उसी समय तुम्हारी यह बावली जल से भर जाएगी दृष्टम गृहमागत पुत्राया कथयध्वनि द्रविड़ो नाम तत्पुत्र सोपिधर्म पराजन शुण स्वाम्वश्य भवान मज्जन को त्राप्येतर्म कार्य किचार्य स्थावरस्तर्मो न स्वर चुता अल्प मौल्य महावस्तुलापोय दुर्लभ क्रय यह स्वप्न देख करके घर आकर धनिक ने अपने पुत्र को बताया द्रविण नामक उसका वह पुत्र भी धर्मपरायण था वह कहने लगा सुनिए आप मुझ जैसे पुत्र के पिता हैं यह धर्म का कार्य है इसमें आपको विचार ही क्या करना चाहिए यह धर्म ही स्थिर रहने वाला है और पुत्र आदि तो नश्वर है अल्प मूल्य से महान वस्तु प्राप्त हो रही है अतः यह क्रय खरीदारी अति दुर्लभ है इसमें लाभ ही लाभ है शेतान शुश चंदा सुवर्त शीता ज्येषो विचार मंत्रोम सर्वथास्त्रीत नो पिता उपायस्तत्र मन गर्भिणी वर्तते थूना आसन्न प्रसवाच्व स्वितुर्गृह प्रसूत्यथ क्षोसया सह गति तदाक्य मिदमता भविष्य सीतांशु और चंडासु ये मेरे दो पुत्र हैं इनमें शीतांशु नामक यह जो ज्येष्ठ पुत्र है उसकी बलि बिना कुछ विचार किए आप प्रदान करें किंतु हे पिताजी स्त्रियों को यह रहस्य किसी भी प्रकार ज्ञात नहीं होना चाहिए उसमें उपाय यह है कि उस समय मेरी पत्नी गर्भिणी है उसका प्रसव काल सन्निकट है और प्रसूति के लिए वह अपने पिता के घर जाने वाली है वह कनिष्ठ पुत्र भी उसके साथ जाएगा एतात उस समय तो यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा इस श्रोत पुत्र वाक्यम पिता तम सतु तो धन्यो श्रीपुत्र धन्यो हम तया पुत्रे पुत्रवान पुत्र की यह बात पिता उस पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले हे पुत्र तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हो जो कि तुम जैसे पुत्र से पुत्रवान पुत्रवाण एक अतरे तैयुशीला पितर्गृहामगम तदा सा जगाम ज्येष्ठोस्माक समीपेस्तु कनिष्ठोंयताथ सती चक्रे भरतीशुरवाक्य तदात पुत्रो पुत्र तेलनाभ्यूजा स्नापय्वा सुवस्त्र भूषण सलंकृत पूर्वा शाढ़ा वारुणक्षे स्थापयासुर्मुदा वाप्या वर्देवता दुष्टा समोचत तद्व वापे पूर्णा भूसु धातुल्यन वारिणा उभौ गृहम जगमतुस्तु हर्ष शोकर समन्वित तत्पश्चात उसके चले जाने पर उन पिता पुत्र ने उस बालक के शरीर में तेल का लेप करके भली भांति स्नान कराकर सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत करके पूर्वासाघा और सतभिषा नक्षत्र में उसे प्रसन्नता पूर्वक बावली के तट पर खड़ा किया और कहा कि बावली के जल देवता इस बालक के बलिदान से प्रसन्न हो उसी समय वह बावली अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण हो गई और वे दोनों पिता पुत्र हर्ष शोक से युक्त होकर घर चले गए सा सुशीला पितुर्गे हे सुतपुत्रम तृतीय कम माश त्रयोत्तरम गेहम निजम घंतुम उस सुशीला ने अपने पिता के घर में तीसरा पुत्र उत्पन्न किया और तीन महीने के बाद अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी वापी समीपाप्ता सौवा पूर्णा ददर्श च विस्म परम त्रनम चकार शसुर से प्रयासो मे साकय तद्दिने सप्तमी चासी श्रावणे शुक्लपक्ष सुशीला जावृत चासी शीतला संगीत शुभम मार्ग में आते समय वह बावली के पास पहुंची और उस बावली को जल से भरा हुआ देखा वह बड़े आश्चर्य में पड़ गई उसने उसमें स्नान किया और वह कहने लगी कि मेरे ससुर का परिश्रम और धन का व्यय सफल हुआ उस दिन श्रावण के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी और सुशीला का शीतला सप्तमी नामक शुभ व्रत था सा तक मकर यदी वादेवता से संपूज्य दध्यन्द कर्कटीफल नैवेद्यम कल्पयामा सत्ताप्रा वाजनम स्वयं तदेव पूजे सहिता सहवाशि तथोजन मात्र ग्रामो बभूव उसने वहीं पर भात पकाया और दही ले आई इसके बाद जल देवताओं को विधिवत पूजन करके दही भात तथा ककड़ी फल का नैवेद्य अर्पण किया और फिर ब्राह्मण को वायन देकर सांस के लोगों के साथ मिलकर उसी नैवेद्यान्न का भोजन किया वहाँ से उसका ग्राम एक योजन दूरी पर था ततः सा निर्गता चासी दारुह्य शिविका शुभा बालकद्वय संयुक्ता ततस्ता जलदेवता ओजो परस्परम चा सुत्रो दे य अस्माकृतमाचीर्ण प्रज्ञा चीता परा एतृत्व नूतनो दीय तेत पूर्वजात यदिग्राह्यो यस्मत्तोष किल तदनंतर वसुंदर पालकी पर आरूढ़ होकर दोनों पुत्रों के साथ वहाँ से चल पड़ी तब वे जल देवता परस्पर कहने लगे कि हमें इसका पुत्र जीवित करके प्रदान करना चाहिए क्योंकि इसने हमारा व्रत किया है और यह उत्तम बुद्धि रखने वाली है इस व्रत के प्रभाव से इसे नूतन पुत्र देना चाहिए पहले उत्पन्न हुए इसके पुत्र को यदि हम लोग ग्रहण किए रह गए तब हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या विसर्जया माशुरी तेक्नम दयालव मातर दर्शया मा सुरप्यासाचित अधावत अथावत् मातुर्मातरिशिशु संसुत पुत्रशब्त्यालोकत दृष्टि सानंदीय चकिता साद स्थायांक मूर्तिमघ्रा किंचितित्सुत बिहेश्यती बुद्धिया साहित्ये तन्वित तस्करे यदि वानी तेतरकार आपस में ऐसा कहकर उन दयालु जल देवताओं ने बाउली में से उसके पुत्र को बाहर निकालकर माता को दिखा दिया और फिर उन्हें विदा किया तब वह माता ऐसा कहकर पुकारता हुआ अपनी माता के पीछे दौड़ पड़ा अपने पुत्र का शब्द सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा वहाँ अपने पुत्र को देखकर वह मन ही मन बहुत चकित हुई उसे अपनी गोद में लेकर उसने उसका मस्तक सूंघा किंतु यह डर जाएगा इस विचार से उसने पुत्र से कुछ भी नहीं पूछा वह अपने मन में सोचने लगी कि यदि इसे चोर उठा ले गए थे तो यह आभूषणों से युक्त कैसे है और यदि पिशाचू ने इसे पकड़ लिया था तो पुनः छोड़ क्यों दिया इसके घर के संबंधी जन तो चिंता के समुद्र में निमग्न होंगे इत नगर द्वारा जना शयासु सुशीला सुगता श्रुआ तो पितृपुत्रौ तौ पर चिंताम अवापतु किम बदष्य चास्माक अस्मिर्वा किच्यम इस प्रकार सोचती हुई वह नगर के द्वार पर आ गई तब लोग कहने लगे कि सुशीला आई है यह सुनकर वे पिता पुत्र अत्यंत चिंतित हुए कि वह न जाने क्या कहेगी और पुत्र के विषय में हम लोग क्या बताएंगे एक तस्मि अंतरे प्राप्त पुत्र तय ज्येष्ठम दृष्टवा दुतम बालम शसुर पते सह आश्चर्य परम प्राप पर इसी बीच वह तीनों पुत्रों के साथ आ गई तब ज्येष्ठ बालक शीतांश को देखकर सुशीला के ससुर तथा पिता घोर आश्चर्य में पड़ गए और बहुत आनंदित भी हुए त्वया किम पुण्यमाचीर्णमृत वापे सुचिस्मिते पतिव्रता से धनियावत मसदत अस्माकूच्यु तैया पुनर्लब्धो वापि पूर्णा पिछावत एक गसीं आगतासिराया कुल शुभ्रो किं स्तौमी सुभादे वे बोले हे सुचिस्मितेज तुमने कौन सा पुण्य कार्य अथवा व्रत किया था हे भामने तुम पतिव्रता हो धन्य हो और पुण्यवती हो इस शिशु के मृत हुए तो दो माँ व्यतीत हो चुके हैं और तुमने इसे फिर से प्राप्त कर लिया तथा वह बावली भी जल से परिपूर्ण हो गई तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थी और तीन पुत्रों के साथ आई हो हे सुभ्रु तुमने तो कुल का उद्धार कर दिया सुबान ने मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करूँ ससुर न सुत्या प्रेम ना चीक्षिताश्रचानित सर्वशु सर्वे चानंद भुक्त भोगान्य थे इस प्रकार ससुर ने उसकी प्रशंसा की पति ने उसे प्रेम पूर्वक देखा तथा सामने उसे आनंदित किया तत्पश्चात सास ने उसे आनंदित किया तत्पश्चात उसने मार्ग के पुण्य का समस्त वृत्तांत कहा अंत में उन सभी ने मनोवांछित सुखों का उपभोग करके बहुत आनंद प्राप्त किया एक तत्कला सप्तमी व्रतम दध्योदनम शीतलम च शीतलम करकटी फलम वापी जलम शीतल तो शीतला चापिदेवतापत्र संतापा शीतला व्रतीन स्तः अतो हे तो सप्तमीय शीतले हे वस् मैंने इस शीतला सप्तमी व्रत को आपसे कह दिया इस व्रत में दधी ओदन शीतल ककड़ी का फल शीतल और बावली का जल भी शीतल होता है तथा इसके देवता भी शीतल हैं अतः शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले तीनों प्रकार के तापों के संताप से शीतल हो जाते हैं इसी कारण से यह सप्तमी शीतला सप्तमी इस यथार्थ नाम वाली है एते इसे स्कंद पुराणे कुमार संवादे द्रावण मास महात्मे शीतला सप्तमी व्रत सोढ़ कथनमोडशोध्याय